देवी भागवत नवम स्कला से पीड़ित देवताओं का गोलोक में जाना तथा राधा की स्तुति ब्रह्मा जी बोले देवी यह गंगा आपके तथा भगवान के श्री कृष्ण के अंग से समुत्पन्न है आप दोनों महानुभाव रासमंडल में पधारे थे शंकर के संगीत ने आपको मुक्त कर दिया था उसी अवसर पर यह द्रव रूप में प्रकट हो गई अतः आप तथा तो श्रीकृष्ण के अंग से समुत्पन्न होने के कारण यह आपकी प्रिय पुत्री के समान शोभा पाने वाली गंगा आपके मंत्रों का अभ्यास करके उपासना करें इसके द्वारा आपकी आराधना होनी चाहिए फलस्वरूप वैकुंठा अधिपति चतुर्भुज भगवान हरि इसके पति हो जाएंगे साथ ही अपने एक कला से ये भूमंडल में पधारेंगी और वहाँ भगवान के अंश चार समुद्र को इनका पति बनने का प्राप्त होगा माता माता गंगा जैसे गोलोक में है है वैसे ही इसे सर्वत्र रहना चाहिए आप इसकी माता हैं और के लिए आपकी पुत्री है। नारद ब्रह्मा की इस प्रार्थना को सुनकर भगवती राधा हंस पड़ी उन्होंने ब्रह्मा जी की सभी बातों को स्वीकार कर लिया तब गंगा श्री कृष्ण के चरण के अंगूठे के नखाग्र से निकल वहीं विराजमान हो गई सब लोगों ने उनका सम्मान किया फिर जल स्वरूपा गंगा से से से उसकी अधिष्ठात्री देवी जल निकलकर परम शांत विग्रह शोभा पाने लगी स्वरूप शंकर ने उस जल को अपने मस्तक पर स्थान दिया तत्पश्चात कमलोद्भव ब्रह्मा ने गंगा को राधामंत्र की दीक्षा दी साथ ही राधा के स्त्रोत्र कवच पूजा और ध्यान की विधि भी बतलाई ये सभी अनुष्ठान क्रम शाम वेद कथित थे गंगा ने इस नियमों के द्वारा राधा की पूजा करके वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया बुने लक्ष्मी सरस्वती गंगा और विश्व पावनी तुलसी ये चारों देवियां भगवान नारायण की पत्नियां हैं तत्पश्चात परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर ब्रह्मा को दुर्बोध एवं अपरिचित सामयिक बातें बतलाई भगवान श्री कृष्ण ने कहा ब्रह्म तुम गंगा को स्वीकार करो विष्णु महेश्वर विधाता मैं समय की स्थिति का परिचय कराता हूँ आपको ध्यान देकर सुनना चाहिए। तुम लोग तथा अन्य जो देवता मनिगण, मनु सिद्ध और यशस्वी यहाँ आए हुए हैं इन्हें के जीवित समझना चाहिए क्योंकि गोलोक में काल के क्रम का प्रभाव नहीं पड़ता इस समय कल्प समाप्त होने के कारण सारा विश्व जलारणों में डूब गया है वेद ब्रह्मांडों में रहने वाले जो ब्रह्मा आदि प्रधान देवता है वे इस समय मुझ में विलीन हो गए हैं। ब्रह्मन केवल बैकुंठ को छोड़कर और सबका सब, सब जलमग्न है तुम जाकर पुनः ब्रह्म लोकादि की सृष्टि करो अपने ब्रह्मांड की भी रचना करना आवश्यक है इसके पश्चात गंगा वहां जाएगी इसी प्रकार में अन्य ब्रह्मांडों में भी इस सृष्टि के अवसर पर ब्रह्मादि लोगों की रचना का प्रयत्न करता हूँ अब तुम देवताओं के साथ यहाँ से शीघ्र पधारो बहुत समय व्यतीत हो गया तुम लोगों में कई ब्रह्मा समाप्त हो गए और कितने अभी होंगे भी। मुने इस प्रकार कहकर परमाराध्या के प्राणपति भगवान श्री कृष्ण अंतपुर में चले गए ब्रह्मा प्रभृति देवता वहां से चलकर यत्न पूर्वक पुनः सृष्टि करने में तत्पर हो गए फिर तो गोलोक वैकुंठ शिवलोक और ब्रह्मलोक तथा तो अन्यत्र भी जिस जिस स्थान में गंगा को रहने के लिए परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी थी उस उस स्थान के लिए उसने प्रस्थान कर दिया भगवान श्रीहरि के चरण कमल से गंगा प्रकट हुई इसलिए उसे लोग विष्णुपदी करने लगे ब्रह्म इस प्रकार गंगा के इस उत्तम उपाख्यान का वर्णन कर चुका इस सारित प्रसंग से सुख और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं अब पुनः तुम्हें क्या सुनने की इच्छा है